सर्व शक्तिमते परमात्मा ने श्री रामाय नमः सर्व शक्तिमते परमात्मा ने श्री रामाय नमः सर्व शक्तिमते परमात्मा ने श्री रामाय नमः मेरे राम मेरे नाथ आप सर्व दयालु हो सर्व सर्वस्याल। समर्थ हो सर्वत्र हो सर्वज्ञ हो आपको कोटिश नमस्कार आपने साधना के लिए मानव शरीर दिया है और प्रतिक्षण दया करते रहते हैं आपके अनंत उपकारों का ऋण नहीं चुका सकता पूजा से आपको रिझाने का प्रयास करना चाहता हूँ अपनी कृपा से मेरे विश्वास दृढ़ कीजिए कि राम मेरा सर्वस्व है मैं राम का हूँ सब मेरे राम का है सब मेरे राम के हैं सब राम के मंगल में विधान से होता है और उसी में मेरा कल्याण निहित है अपनी अखंड स्मृति दीजिए राम नाम का जाप करता रहूँ रोम रोम में राम बसा है हर स्थान पर हर समय राम को समीप देखूँ अपनी चरण शरण में अविचल श्रद्धा दीजिए मेरे समस्त संकल्प राम इच्छा में विलीन हो रामकृपा में अनन्य भरोसा रखकर सदा संतुष्ट और निश्चिंत रहूं, शांत रहूं, मस्त रहूं। ऐसी बुद्धि और शक्ति दीजिए कि वर्तमान परिस्थिति का सदुपयोग करके पूरा समय और पूरी योग्यता लगाकर अपना कर्तव्य लगन उत्साह और प्रसन्नचित से करता रहूँ मेरे द्वारा कोई ऐसा कर्म न होने पाए जिसमें मेरे विवेक का विरोध हो सत्य निर्मलता सरलता प्रसन्नता विनम्रता मधुरता मेरा स्वभाव हो दुखी को को और और सुखी प्रसन्न हो जाऊं। मेरे जीवन में जो जो वह वह दूसरों के काम आए और जो मुझे त्याग सिखाए। मेरी प्रार्थना है कि आपका अभ्य सदा मेरे मस्तक पर रहे आपकी कृपा सदा सफल बनी रहे सब प्राणियों में सदभावना बढ़ती रहे विश्व का कल्याण हो ओम शांति शांति शांति